देव। एक वक्त का किस्सा है उस जमाने में जब यहां परियों की कहानिया जिनकी आजकल हम बात करते हैं, इस दुनिया में हकीकत हमारे दर्मिया मौजूद थी और ये थी कलोसिया की सल्तनत। सल्तनत के मश्रीक की तरफ रहता था एक कद्दू देव। कद्दू देव एक बहुत बड़ा जालिम और भारी भरकम देव था जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था इस दौर में लोग बहुत सी सब्जियां फलों और आलुओं को अपने बुनियादी غذا नहीं समझते थे हालांकि वो लजीज थे आलुओं में बेइंतेहा कार्बोहाइड्रेट और कसरत की कमी ने सल्तनत की रियाया में मोटापा ला दिया और ये कद्दू दियो के लिए एक सुनहरा मौका साबित हुआ जिसने उन बच्चों पर नजर रखी जिन पर मोटापे का असर हुआ था वो उन्हें पकड़ लेता और उन्हें अपना घुलाम बना लेता चलो अंदर चलो तुम ये तो नहीं चाहोगे कि कद्दू दियो तुम्हें अगवा कर ले आ रहा हू� जो कलोसिया के दूसरे बच्चों की तरह मोटी थी। शेषादी के पास हमेशा दो जादूगर रहने चाहिए, हर वक्त उसकी हिफाजत करते हुए, और ये पैगाम लोगों में भेज दो कि जो भी कद्दूदियों को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल करेगा, उसे बाहतुरी के ख़ताब से नवाजा जाएगा। जी हुसू। शेषादी को महल से जाने की इस दौरान ये पैगाम लोगों को पहुंचाया गया, जिनमें जोश आ गया बादशाह से ये खिताब हासिल करने का, पर चाहे वो कितने भी जोश में बेताब होते, वो एक छड़ी भी सीधे नहीं पकड़ पाते थे, दियों के ख्याल से ही लड़खड़ा जाते। सल्तनत के मशरीक में गरीब काश्तकार पेट्रोक्लस अपनी बीवी डेफिन और अप एनएस भी शहजादी की तरह मोटा था। वो गुरबद ज़्यादा खानदान अपना ज़्यादा पैसा इसकी भूख को मिटाने के लिए ही खर्च देता और उनके खुद के लिए ज़्यादा खाना नहीं बचता। जानीमन, हम पैसों के मुतालिक क्या करें? मत करो, मैं कोई रास्ता निकाल लूँगा। एक दिन जब पेट्रोकलस और एनएस ब یا خدا، یہ شی تو قندو دیو ہے، بھاگو نہیں اببا، میں دوڑ نہیں سکتا، میں بہت تھک گیا ہوں او میرے بیٹی، میرے پیچھے آ جاؤ، جلدی اینیس گیا اور اپنے اببا کے پیچھے دبک گیا اور یہ سب بیکار رہا، کیونکہ وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک پتلے کھمبے کے پیچھے छिपा ہوا ہو हर कदम से जमीन थरथराई जब कद्दू कद्दूदेव उस गरीब शख्स और उसके बेटे के और करीब आता गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब हम क्या करें विक्रमंत और खौफ सदा पेट्रोक्लस ने आसपास देखा जब कद्दू कद्दूदेव उनके करीब आया उसने करीब से एक आलू उठाया और उसे कद्दूदेव की जानिब फेंका आलू हवा सा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब ही दियो उनके आगे गिरा एक जोरदार धमाके के साथ, उन्हें ये इल्म ही नहीं था कि आलू एक तिलस्मी जहर की तरह काम करते हैं दियो के लिए, जिसने उसे अब्दी नींद में सुला दिया। क्या? हाँ? <laughs> ये ये एक मोजीजा है। लगता है फरीज़ ने हमें दुआएं दी हैं। डेفن बाहर भागी आई अपने शौहर और बेटी को महफूज देखकर उसने उन्हें आगोश में ले लिया ओ मुझे खुशी हुई कि तुम महफूज हो पर अपने खेत में गिरे इस दियों का हम क्या करें जैसे ही उसने ये कहा कद्दू दियो एक चमकती चिंगारियों जैसी गर्द का गुबार बनकर फट गया अपने पीछे थोड़े बीज पूरी सल्तनत ने खुशियां मनाई खासकर बादशाह रेनर ने ये तो गजब हो गया मेरी प्यारी डायना अब तुम्हें अपने इर्द-गिर्द उन जादूगरों को रखने की जरूरत नहीं अब तुम पूरी सल्तनत में घूमने के लिए महफूज हो اس تمام خوشی اور جوش کے بیچ بادشاہ بھول گئے اس غریب کاشتکار کو خطاب سے نوازنا جس کو اس سلوک سے بہت ٹھیس لگی اور یہی حال ڈیفن کا ہوا حالانکہ ایس نے اس کے متعلق زیادہ نہیں سوچا कद्दू दियो से उस खौफनाक टकराव के बाद एनएस ने फैसला किया कि अब वो फिट होकर रहेगा, वो सेहतमंद खाना खाएगा, जैसे पत्तीदार सब्जियां और फल, अंडे, एक मापूल मात्रा में, और वो बाहर के खाने से बचेगा। उसने बाकायदा कसरत करनी शुरू कर दी, और कुछ महीनों के बाद, जब तक बाहर का मौसम आय एक दिन जब एनस अपने आलू की खेत में कसरत कर रहा था उसने गौर किया कि पूरे खेत में बेले उग रही हैं अब्बा जान यह तो अजीब और गरीब मंजर है सब जगह बेले उग रही हैं हां मैं भी सोच रहा हूं कि क्या हो रहा है शायद को जंगली पौधे उग रहे होंगे उन्हें रहने दो बेलों को नजरअंदाज करके वो अपने दिन भर के कामों में मशगूल हो गए अगली सुबह जब वो खेत में गए उन्होंने देखा पूरा खेत बड़े-बड़े कद्दूओं से भरा था ओ नहीं एक कद्दू दियो हमारे लिए मुसीबत था अब तो यहाँ पूरी फौज़ आ गई है ये देखकर कि आलूओं का खेत कद्दूओं से भर गया जो कद्दू दियों का सिर लग रहे थे इसने कलोसिया के लोगों में खौफ तारी कर दिया पर किसी भी खौफ नाक चेहरे और शोर शराबे के ना होने पर लोगों को तसल्ली हो गई अब ह गैर-सेहतमंद रिजा खानी बंद कर दी थी, पर वो अपने बचपन की आदत पर काबू ना पा सका, जो थी हर चीज को चखना, और वो सोच रहा था कि कद्दू खाने पर उसका मजा कैसा होगा। हम्म, मुझे बहुत लालच हो रहा है कद्दू को चखने का। थोड़ा चख लेता हूँ। बाद में उस दिन जब उसके वालिद किसी काम से गए थे, एन हम्म hmm, ओ oh, ये तो बहुत मजेदार है। वो निवाले के बाद निवाला खाता गया और जल्दी ही पूरा कद्दू गटक गया। ये तो बहुत लजीज था। मुझे जाकर अम्मी से कहना होगा कि इसे आजमाएं। अम्मी, मैंने कद्दू का थोड़ा सा हिस्सा खाया। वो तो बहुत लजीज था। तुम्हें भी चखना चाहिए। क्या? तुम जानते हो अ ओ मेरे बेटे तुमने ऐसा क्यों किया क्या हो अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो फिक्र मत करो मैं ठीक हूँ. उस शाम जब पेट्रोक्लस घर वापस आया वो इस वाकई को सुनकर हैरान ज्यादा हो गया ओ अब्बा जान इससे परेशान ना हो मैं ठीक हूं और आपको भी इसे आजमाना चाहिए यह यकीनन बहुत ही लजीज है पेट्रोक्लस उन्हें बहुत भूख लगी थी, तो उन्होंने उसे आज़वाने का फैसला किया। उसी वक्त डफन ने उनसे कहा, मैं इसे पानी में डालकर उबाल सकती हूँ। बहुत बढ़िया। वो बैठ गए और उन्होंने उबला हुआ कद्दू खाया। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उनके चेहरों पर रोना का गई। ये तो इतना ल جو امید نہیں تھی کہ یہ اتنا لذیز ہو سکتا ہے اگلے کچھ دنوں تک ڈفن نے اپنے اخلی کی ہنر کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے اس کے ساتھ کچھ چیزیں ملائیں جیسے دودھ، انڈا اور چینی اور مسالے اور انہیں کچھ بلیڈوں میں ڈالا جن پر میدے کی تہ بچھی تھی اور اسے بیک کرنے کے لیے اون میں رکھ دیا उन्होंने कभी भी ऐसी बेहतरीन चीजें अपनी जिंदगी में नहीं चखी थी, वे सब बहुत खुश हुए। उन्होंने दूसरे कद्दू इकट्ठे किए और उन्हें तहखाने में जमा कर दिया। और डफिन हर दिन लजीज कद्दू की पाई बेक करती थी, जो वे बहुत मजे के साथ खाते थे। एक दिन जब बादशाह काश्तकार के घर के पास से गु ये तो बहुत गजब की माहिक है। जब खादिम वापस आया तो उसने कहा, काश्तकार की बीवी उन बड़े-बड़े कद्दूओं को बेक कर रही है। क्या? इसी वक्त मेरे लिए एक लाओ। खादिम गया और उन पाई में से एक लेकर आया और उसे चखने के बाद उसने कुछ मिनट इंतजार किया। बादशाह बहुत बेताब थे उस पाइ को चखने के लिए। कष्टकार और उसके खानदान को बुलाओ। पेट्रोकलस को अपनी बीवी और बेटे के साथ बादशाह के सामने तलब किया गया। वो बहुत घबराई हुए थे। ये पाई बहुत कमाल की है। मैं तुम्हें इनाम दूंगा और खिताब भी दूंगा। पर पहले मुझे ये बताओ ये शानदार पाई तुमने कैसे बनाई? پیٹرکلس نے وہ سارا واقعہ بیان کیا جو ہوا تھا اور کیسے انہیں یہ بڑے بڑے قدو ملے اور انہوں نے وہ پائی بنائی بادشاہ نے دریادلی سے کاشتکار کو خطاب دیا جس وہ خوش ہوا پیٹرکلس ڈفن اور اینس شاہی دربار کا اہم حصہ بن گئے خاص کر اینس جس کو سمجھایا اپنی غزہ کے مطالق جس میں صرف آلو شامل نہیں تھے पर साथ ही थे फल और सब्जियाँ जो मुतावाज़ीन और सेहतमंद थी। जल्दी ही बादशाह ने सल्तनत में सबको ऐलान किया कि एक सेहतमंद और मुतावाज़ीन रज़ा खाएं, जिसमें उनकी अपनी बेटी भी शामिल थी, और कुछ ही वक्त के बाद मोटापे का खौफ घट गया, लोग और ज़्यादा अथलेटिक्स हो गए, और कलोजिया की सल्त